भगवत शंकरम लोको सर्वगं सर्वं, नमा भगवत्म शंकर लोकशंक चैतम सर्व सर्वूतगुहाश्विष् नम उपदेष नवम है है की की जो और और आत्मा यही चीज मैं और मैं चेतन इसको लेकर के समस्या नहीं समस्या पे है मैं असंग हूँ मैं व्यापक हूँ सूक्ष्मता से भी प्या है असंगता इतना सूक्ष्म है किसी के साथ कोई संबंध होता ही नहीं है इसलिए इसको समझाने के लिए यही यही चल रहे हैं ना अभी हमारा आठवा पूरा हो गया है केवल इसमें ही बोल रहे हैं की ज्ञात ज्ञाती ही तु शुभन तो ज्ञाता की जो ज्ञान है वो हमेशा रहता है ज्ञान का विनाश नहीं होता ज्ञान कभी परिवर्तन भी नहीं होता वो जो परिवर्तन दिखाई देता है, दे रहा है उपाधि के साथ लगता है तो हमेशा नित्य है उसका संबंध होता विकार होता ना तो नित्य नहीं हो सकता था क्योंकि सुसुप्त अन्न शून्य तो सुसुप्त में कुछ भी नहीं रहता है फिर भी ज्ञान रहता है मैं हूँ अनुभव हमको रहता है इसलिए जागृत में घट ज्ञान पट ज्ञान शरीर ज्ञान मैं ज्ञान तुम ज्ञान वो ज्ञान ये सब जागृत पद ग्राह्य वो जो जागृत काल में जो होता है ना दिखाई पड़ता है को, गर्ण, गर्ण, गर्ण, गर्ण, ग्यान, ग्यान, वो कोई पार्थिक नहीं है वो आत्मा के ऊपर ही अपने ऊपर ही कल्पित है ज्ञान के ऊपर ही कल्पित है इसलिए ज्ञान जो है उस रूप में दिखाई पड़ता है इस और तो देखिए इसके ऊपर ही ये है इस रज्जु अंश के ऊपर उतना ही है मतलब एक सामान्य अंश है उसका ज्ञान होता है और विशेष अंश का ज्ञान नहीं होता है इसीलिए अलग में बोला जाता है कोई भूचिद्र कोई माला कोई जल धारा कोई दंड इस प्रकार से बोल भी ऐसा ही समझना चाहिए अविनाशित जो ज्ञान है ना उसका कभी विपरिलोप नहीं होता उसका कभी परिवर्तन कभी काम बढ़ना घटना ऐसा नहीं होता वो हमेशा एक ही प्रकार से रहता है हमेशा एक ही प्रकार से रहता है इसलिए यहाँ पे बोलते हैं की जो ये जागृत काल में जो हमें ज्ञान दिखाई पड़ता है खट ज्ञान पट ज्ञान मठ वो सप्न ज्ञान की तरह मिथ्या या जिस वस्तु को देखते हैं उसमें कोई पारमार्थिकता नहीं है परंतु तात्कालिक व्यवहार होता है इस प्रकार जागृतकालीन वस्तु में भी कोई पारमार्थिक नहीं है तात्कालिक व्यवहार होता है तात्कालिक व्यवहार होता है, है तो परिवर्तन वस्तु पर तो में इसलिए परंतु ज्ञान में परिवर्तन नहीं है यद्यपि ज्ञान उपाधि के साथ मिल करके ही समझ में आता है परन्तु ज्ञान में परिवर्तन नहीं है उपाधि में परिवर्तन है इसीलिए उपाधि शक्त नहीं है ज्ञान ही एकमात्र शक्त वस्तु जो जी ऐसा है तो ज्ञान को जानेंगे कैसे क्योंकि वो उसको जानने के लिए रस, नहीं, है। इसको जा इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता और मन की जो स्वाभाविक विषय के प्रति प्रवृत्ति है उसको छोड़ करके यदि तो मन अंतर्मुखी होता है तो शुद्ध तो मन में उसका प्रतिफलन प्रतिबिंब को अपने आप ही हम समझते हैं वो जो है साक्षात ब्रह्म है वो है और अपरक्ष भी है मतलब वो जो है उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता उनके रहने के कारण ही प्रमाण प्रमाण मतलब प्रवृत्त होता है इसलिए यहाँ पे जो समझना पड़ेगा कि ये ज्ञान जो हमारे स्वरूप है वो नित्य है।, है क्या की आत्मा शब्द स्पर्श रूप नहीं होने के कारण उसको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकते परंतु वो जो ज्ञान सकता है ज्ञान क्रिया नहीं एक बार तो तो प्राप्त होने पर उसमें कोई वर्ण घटना भी नहीं है वर्ण घटना नहीं है अपने आप हाँ जो स्वरूप है, है वो स्वयं प्रकाश है वैसे ही रहता है इसी को मन में रखते लास्ट पार्ट बोल रहे थे रूप रूपत्वादि गम्यते रूपत्वादि रूपत्वादि गम्यते अश्वत्मा पे रूप रस गंध नहीं होने के कारण न दृष्टिया कर्म तो मतलब विषय यहाँ पे विषय दृश्य के विषय नहीं बन सकता है इंद्रियो का विषय नहीं बनता है वो जो है इंद्रियों के द्वारा विषय गान होता है परंतु वो जिस विषय का ज्ञान कराता है वो उसमें नहीं है इसलिए उसको इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना सकते इस प्रकार से विज्ञान कर्म उस व्यापक तत्व में विज्ञान ज्ञान की विषयता नहीं है ज्ञान आप उनको विषय रूप से नहीं जान सकता एवं ये सबसे बड़ी समस्या है इधर शास्त्र एक तरफ बोलते हैं आत्मा बारे द्रष्टव्य स्रोतव्य मंत्रो निधि अरे मैत्रेयी आत्मनि अरे विज्ञात एगम सर्व विदितमती मैत्री केवल आत्मा संसार में एकमात्र जानने योग्य है आत्मा को शुभन करो आत्मा के बारे में मनन करो आत्मा स्थिर करो इस प्रकार श्रुति बोलते हैं और इधर श्रुति बोलते हैं अबंग मनुष्य गोचर कितना विरुद्ध बात है तो वहाँ पे जो है आत्मा दृष्टव्य स्रोतव्य मंतव्य अभिप्राय यही है कि संसारिक वस्तु से मन को उठाओ भगवान ही संसार में एकमात्र जानने योग्य वस्तु है और भगवान भिन्न संसार में जो भी कोई वस्तु सब मिथता है इसलिए वहा मन को उठा करके किंतु माया के ऐसी महिमा है, है। तो सब रूप, रूप वाला नहीं होने के कारण शब्द स्पर्श रूप रसगंध वाला नहीं होने के कारण वो जो है दर्शन इंद्रियो श्रवण इंद्रियोंद्रियो तो रस इंद्रियो का विषय नहीं बनता है ठीक उसी उसी प्रकार क्यों मन मन मन का भी विषय नहीं बनता क्यूं? इंद्रियों जो चीज में रखते हैं मन उसी वस्तु ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं हाँ वो वस्तु का इंद्रियो वर्तमान के ज्ञान कराता है और मन अतीत और भविष्य के भी ज्ञान करता पहले बोलकर गए थे कि तो भविष्य के और अतीत को अतीत और भविष्य को विचार करना छोड़ दो वर्तमान में रविवे हमारे वैद्य शतक में वर्तमान में रहो वर्तमान में रहने से क्या होता है वर्तमान यही आत्मा की परमार्थिक पारमार्थिक वर्तमान है आत्मा में काल के संस्पर्श नहीं है आत्मा अतीत में नहीं जाते कभी आत्मा कभी भविष्यत में आत्मा में सर्वर्तमान में एवं विज्ञान कर्मोत्म नास्ती उस व्यापक तत्व में विज्ञान की विषयता नहीं आंतकरण भुण। उसको नहीं जान सकते हैं पहले इंद्रियों मतलब इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता मन के द्वारा भी उनको विषय रूप में नहीं जाना जा सकता है इसलिए हमारे बोलते हैं अन्यदेव विधिता अविधिता अधिक और जाने हुए वस्तु से विभिन्न है नहीं जाने हुए वस्तु से विभिन्न है इस प्रकार से ये आत्मा की जो है इसको जैसा शास्त्र ने यहाँ दिखाया इस प्रकार से आत्मा की जो है सूक्ष्मता आत्मा की व्यापकता इस चिन्ह को हम लोग सूक्ष्मता को नहीं समझते इसलिए मैं चुकी दुखी हूँ और चिन्ह हो मेरे पास वो नहीं है शोक मोह होता रहता शोक मोह है परंतु दृष्टि के आधार पर हम अपने को देखना सीखेंगे तब क्या हो जाएगा अपने अंदर से शोक मोह ये निकल जाएगा फिर जो शो, शोक मोह नहीं है तो आपने मुक्त मुक्त स्थिति है इस प्रकार से इस, इसको समाप्त करने के बाद आप बोलते हैं दृषि स्वरूप दर्शन प्रकरण आत्मा की मतलब स्वरूप तो क्या है, है उसमें ज्ञान की क्रिया नहीं है और वहाँ पे कोई भी क्रिया नहीं है, है, है। परंतु आत्मा यदि इंद्रियो की क्रिया के विषय होते तो वो भी एक विकारी वस्तु होता अनिप्त वस्तु तो होता पर तो ऐसा नहीं है आत्मा सर्वत ही हाँ ज्ञान स्वरूप है ज्ञान क्रिया नहीं है इसको समझाने खंड आ रहे हैं दसम खंडम गलेपकम सर्वगतम जयम तदेव चाहम सततम विमुक्त ओम ऋषि सबके पुस्तक में ओम है कि नहीं इद है है ओम है, ओम है, ओम सर्वगतं जम्श्वर अलेपक चाहत विमुक्त परमात्मा की प्रतीक है ये और ओंकार रूपी अवलंबन करके मन को स्थिर करने से ये आसानी से समझ में आते इस इस है आलम्बन परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ आलम्बन है ओंकार रूपी आलम्बन को लेकर के ही मेरा स्वरूप है और मतलब ईश्वर के सबसे प्रियो नाम है मेरा स्वरूप है इस प्रकार से विचार करते हुए और स्वरूप में क्या क्या है बोलते हैं, शरूप मैं प्रकाश स्वरूप चेतन स्वरूप हूं दृष्टा मतलब करने के लिए और वो चेतना की इन दोनों जगह पे चेतन है परंतु हम लिपन चेतन लगता है मैं चेतन हूँ मैं सुखी भी कू मैं करता भूगता हूँ पे बोलते हैं मैं आकाश के तरह व्यापक हूँ हर जगह पे है परंतु किसी के साथ कोई नहीं। तो को नहीं पे बार के के, हम लोग मन बोलते हैं तो निधित दर्शन कर स्थिर वहां पे मन को स्थिर करने के लिए इतना शास्त्र को दिमाग में रख करके कुछ नहीं केवल अपना स्वरूप क्या है उसी को ऊपर ही केवल चिन्हित उसी के ऊपर केवल बार बार भावना परम पर श्रेष्ठ वस्तु है क्यों सकृत विभाग जल गया तो प्रकाश हमेशा ही रहता है वो नहीं होते कभी शक्रित मतलब, शक्रित, मतलब एक बार विभा मतलब वो अप्रकाशित रहते है हमेशा प्रकाशित रहते अजम एकम अक्षरम और वो क्या है वो जन्म रहित है वो एक है और जन्म जन्म होगा तो उसका नाच भी होगा उसका क्षय भी होगा बोलते नहीं वो जन्म नहीं है इसीलिए उसका क्षय भी नहीं है नाच भी नहीं है तो ऊपर में देखिए सब अर्थ करने के लिए की दृश्य स्वरूप हम स्वरूप से दृष्ट है मतलब सब कुछ देखता रहता है जैसा पंधु देखने की क्रिया नहीं है आकाश की तरह व्यापक असंग है और यही सबसे श्रेष्ठ तत्व है नाश हो जाएगी ये बात नहीं है इसको समझाने के लिए ही इतने सारे जो है निर्देश में जो परिधान अस्थूल अनुसम लोहितम अस्नेहम अवायु अनाकाशम जितने सारे पच्चीस स्थान पर न तद स्ना कश्चन न तोनाति कस्टन न तद अना किस प्रकार से जो है यहाँ पे जो वो किसी कुछ स्पर्श नहीं करता कोई उसको स्पर्श नहीं करता इस प्रकार से वृद्धा वर्णना अक्षरम अलेपकम किसी के द्वारा लेमान नहीं होता किसी के द्वारा छुया नहीं जाता जो आकाश यानी की ऊपर में आकाश से हम क्या लेंगे असंगता देखा जो बोल है, पक, करके कर क्या अपने शब्दों के करते हैं और अद्वयम जो भेद से रहित है तम वही मैं हूँ सततम हमेशा रहने वाला कोई बंधन नहीं है मुझे मैं मुक्त हूँ ओम मैं परमात्मा स्वरूप ओम परमात्मा के नाम है, मतलब वो मेरा ही नाम है ओं ये ओंकार स्वरूप जो है ये ये मेरा ही स्वरूप है दृषि स्वरूप स्वरूप शब्द सभी के है टा मात्र हूँ शुद्ध चेतन हूँ और आकाश की तरफ व्यापक हूँ लेमान ले नहीं होता और पूर्ण व्यापक है वो भेद से रहते मतलब उसमें किसी सजातीय विजातीय सगत भेद कुछ नहीं है उसमें सजातीय विजातीय सगतभे रहते है परम वही मेरा मेरा कभी कभी बंधन बंधन के के साथ साथ कोई कोई संबंध संबंध हुआ हुआ ही नहीं के साथ कभी कोई हुआ नहीं क्योंकि मैं पारमार्थिक परमात्मा स्वरूप जीव ब्रह्म की एकत्र को स्पष्ट करके समझाने के लिए यहाँ अंतिम में ओम शब्द किया और इसको पहले भी प्रयोग कर सकते थे संस्कृति में तो ये सुविधा के अन्वय कर सकते हैं स्वरूप का है ओंकार स्वरूप ओंकार एक अवलंबन में यदि आप शगुण ब्रह्म की चिंतन करें तो करेंगे तो शगुण ब्रह्म की प्राप्ति होता है ओंकार रूप अवलंबन में यदि निर्गुण ब्रह्म की चिंतन करेंगे तो निर्गुण ब्रह्म प्राप्त होता है ये सबसे पीछे हूँ सबसे पीछे हूँ और शक्ति एक बार जल के फिर बुझते नहीं है मैं जन्म रहित हूँ अकेला हूँ से रही ये जो तो मुझके अंदर सजाति और विजाति सगत भेद नहीं है इस प्रकार के जो तथ्य है वही मेरा पारमार्थिकार बार बार बार विचार मन में लाना है और मुझ में बंधन नामक कोई वस्तु नहीं है कल्पित बंधन है इसलिए कल्पित बंधन को मुक्त करने तो को लिए के, के लिए कल्पित अवलंबन को लिए जा रहा है परंतु वास्तविक नहीं लगता है तो बंधन से मुक्त होने के लिए साधन भी अपनाते हैं परंतु जब ज्ञान होता है तब देखते हैं कि मुक्ति के साथ मेरा कोई संबंध था ही नहीं तो ये मुक्त हमें तो नित्य तो मुक्त हूँ साधन तो झूठा शरीर में अंधे मन बुद्धि में शरीर कोई नहीं, आत्मा में को शादन होता ही नहीं। आत्मा है आत्मा भाला भाला भाला। इसी को समझाने के लिए और इसी उपदेषास्त्री मनन पूर्ण मननात्मक ग्रंथ है बार बार बार बार अपने स्वरूप को चिंतन करे शुद्ध अभिक्रिया आत्मा को नमी धत समत्म स्थित्रम कोषय स्वभावत मधत समूम तो अज आत्म स्थित बस अपना में स्थिर हूं मैं मनन करने का फल ही होगा बार बार ये विचार करते रहेंगे तो बस अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं मैं दृष्टा दृष्टा दृशि शुद्ध हम परंतु तो दर्शन क्रिया मुझ में नहीं है हमेशा शुद्ध हो मतलब किसी के साथ कोई संबंध नहीं है शुद्धता का मिलावट में अशुद्धता आता है और किसी के मिला नहीं है किसी के साथ संभव ही नहीं है मिलना इसीलिए हमेशा शुद्ध हो आ, मिलाने के लिए कुछ विक्रिया करना पड़ता है कोई मिलता है कोई दूसरा है ही नहीं हमको चोर करते तो विक्रय कहाँ छोड़ पाएगा अभी विक्रियात्मक तो कहाँ पे तो कुछ भी कोई विकार मुझ पे नहीं है किसी प्रकार की विकार नहीं है मुझे क्यों कि हमसे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं जो हमारे अंदर के विकार उत्पन्न करो सभी मेरा ही, ही सबू है सब कुछ मुझसे भिन्न खुश जो नाम जो दिखाई दे रहा है तो ये क्या है नाम तो हमारे अंदर बिखार उत्पन्न किया बोलता हमारे अंदर बिखार तो तब उत्पन्न करता है किसी का कि तो आत्मा का कोई संबंध नहीं है न मैं हस्तिक विषय है मैं किसी को स्पर्श किया मैं किसी को देखा मैं किसी को सुना ये नहीं है मेरा कोई विषय नहीं है न कोई मेरा विषय है न मैं किसी का विषय है ना मेरा कोई विषय है ना मैं किसी का विषय हूँ हर जगह पूर्व सामने जो भी कुछ चल रहा है जो नीचे और कुछ नहीं है बस केवल शुद्ध में ही हूँ संपूर्ण भूमा थमत में पूर्ण रूप में एक व्यापक तथ्य विद नहीं है विकार रहित है इस प्रकार हमारा स्वरूप उसी में मैं स्थित हो गया हूँ उसने उस भाव में स्थित हो मतलब जो शास्त्र ने जिस स्वरूप को बता रहे हैं विचार करते करते आत्मा की स्वरूप संबंधित जो हमारा तो स्वरूप तो उसको यहाँ पे संख्या है बार बार इसी को विचार करना है मैं, मैं असंग हूँ और एक बार को समझ गया तो फिर दोबारा जैसा हमने अन्य फिजिक्स केमिस्ट्री आदि ज्ञान जो होता है मैथोमेटिक्स आदि कुछ भी होता है तो क्या होता है इंद्रियो के माध्यम से मन बुद्धि को होता है और ये इंद्र के भी जनित ज्ञान नहीं है और मन विद्वेश परे है इसीलिए ये ये एक में आ जाए तो ये वाली ज्ञान नहीं है अंतिम समय तक ऐसे ही भाव में रहेगा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नई नापोहित ये ब्राह्मी स्थिति है एक बार इसको प्राप्त तो करने पर फिर इससे मनुष्य भी फिर विमोहित नहीं होता हमेशा उस भाव में रह सकता है उसमें कभी उनका परिवर्तन नहीं होता वो हमेशा एक रूप है सुनिए यही शुद्धता है कोई मिलावट नहीं होता इसमें आत्मा हमेशा ही शुद्ध है इस, इस प्रकार से जो क्योंकि आत्मा के साथ अशुद्धता तो दूसरे दूसरा होता तो अशुद्ध होता शरीर के साथ चाहे कितना भी जन्म जन्म हम घूमते रहे ऐसा लगता है परंतु तो आत्मा की शुद्धता में कोई कमी नहीं आती तो ये हम बोलते हैं कर्ता भोक्ता ये सब मन की बुद्धि, मन बुद्धिमान तक कर्म स्थित आत्मा में नहीं है तो मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्व शुद्ध शरीर ही धर्म है आत्मा में थोड़ी तो है इसलिए ये, धर्म ये सब धर्म कर्ता भोक्ता ब्राह्मण नहीं है संबंध होता तो आत्मा शुद्ध हो जाता हम अभी ये भी इसी में है शरीर इंद्रियो मन बुद्धि में बिकार है आत्मा उस विकार को देखने वाला है इसलिए विकार आत्मा में नहीं है स्वभावत होचर अपने स्वरूप से ही मैं सबसे असंग हूँ मेरा कोई भी विषय नहीं है मेरा कोई भी विषय नहीं है ना मैं किसी का विषय बनता हूँ ना मेरा कोई विषय है किसी विषय के साथ मेरा कोई संबंध नहीं मैं तो बुमा हूं ऊपर नीचे आगे पीछे तिरछा तेरा जो भी कुछ वस्तु तो दिखाई दे रहा है बस केवल एक मैं ही मैं हूँ मुझसे भी कुछ भी नहीं है संख्या नाम रूप से अलग अलग दिखाई दे रहा ब्रह्म लोग से लेकर के सबसे चतुर्द में तो अलग अलग दिखाई पड़ता है सब दिखाई दे रहा है वो उपाधि उपाधि के माध्यम से आत्मा के स्वरूप समझ में आता है जो धर्म उपाधि के हैं आत्मा बिल्कुल इससे इसीलिए इसको निषेध करने पर जो स्वरूप रूप में रह जाता है वही में हूँ वही मेरा पार्थिक स्वरूप है सबको इसलिए यहाँ पे बोला की पुरुष मतलब तिरस मतलब तीक्षा चरण वाला मतलब मतलब नीचे सर्वथा चारो तरफ जो तीर्थ मतलब पशु पक्षी जो है सर्व आदि है चलते हैं चल है है, और मनुष्य खड़ा होकर चलते इतने सारे उपाधि तो हमारा कोई संबंध नहीं उपाधि का धर्म है वही चिन्हित नहीं होता परंतु उपाधि को धर्म को निश्चित कर देने पर जो रह जाता है वो मेरा पार्थिक स्वरूप है इसको समझाने के लिए हम उपाधि को अवलंबन देते उपाधि को अवलंबन आत्मा ये है इस से आत्मा को कहा नहीं जा सकता क्यों क्योंकि ये तो मन बुद्धि का की नहीं है तो आत्मा, जो दे ये आत्मा नहीं है, इस, इस उपाधि की उपयोगिता है, है और यही समझने के लिए हमारे स्वरूप क्या है उपाधि में ये अध्यारोप अपवाद पकड़ जाए अधारोप के माध्यम से उपाधि में जितना स... गुण गुण दिखाई पड़ते हैं इस सभी से रहित उपाधि पर। के अंदर अनुसूत है उपाधि के अंदर अनुशूत है इस प्रकार से अपने स्वरूप की बार बार बार बार चिंतन करना तो क्या होगा संस्था के कोई धर्म आपको तो स्पर्श नहीं कर पाएंगे कभी तो आपको दुख का अनुभव भी नहीं होगा क्योंकि आप जो है अपनी असंगता को समझने का शुरू ये सुख दुख मन के धर्म है मन अपनी अनुकूल वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाया इसलिए उसके अंदर दुख की वृत्ति हो रही है मन अपनी अनुकूल वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाया इसलिए उसके अंदर दुख की वृत्ति हो रही है मैं इसको देखने वाला मैं इसका प्रकाश करने वाला इसलिए मैं ये नहीं इस प्रकार से बार बार विचार करने पर दृश्यत्म जगत से मैं दृष्टा हूँ दृष्टा मात्र तो, तो कोई दर्शन क्रिया भी नहीं होता है हमारी प्रकाश सब कुछ प्रकाशित हो रहा है वो समझ में आता है इस प्रकाश से बार बार अपने स्वरूप की चिंता नहीं है केवल उपदेश सहसान हजार उपदेश ही है बार बार अपने स्वरूप को गुमा घुमा के सोचते हैं कुछ ना कुछ तो याद रह ही जाएगा कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा बस यही मेरा पारमर्शी स्वरूप सहस्त्री यहाँ पे तो तो कोई शास्त्रार्थ तर्क भी तो कुछ नहीं बस केवल अपने स्वरूप को हम कैसे अच्छी तरह से समझ ले पाएंगे यही अभिप्राय एक ही हमारे पास अलग अलग कोई अनेक शब्द अनेक भी नहीं है एक ही शब्द को घुमा घुमा के अलग प्रकार से केवल मन में में रूप बैठाने के लिए बोल रहे हैं जरो मृत स्वयं प्रभ सर्वग न कारणम कारजम अतीब निर्मल सदैव ततो कारण कार्यम अतीब निर्मल सदैक तिप्तमुक्त मैं जन्म रहू जन्म से रही थू इसलिए मैं मृत्यु से भी नहीं थू जन्म मृत्यु नहीं है मतलब जरा वैधि भी नहीं है इसलिए जरा से भी रहू तब क्या है मैं अमृत स्वरूप हूं मैं स्वयं प्रकाश हूं मतलब हमको देखने के लिए के जानने के लिए कोई इंद्रियों की वृत्ति मानोवृत्ति का आवश्यक होता नहीं है क्योंकि इंद्रियों मानोवृत्ति सब मेरे रहने के कारण ही उछल कुछ इसी मैं समझ में जाता सर्व का तो मैं पूर्ण हूँ व्यापक हूँ हर जगह गया हुआ मैं मैं भेद मैं भेद रहित रहित मतलब जितने सही सिद्धांत दर्शन, दर्शन की यही दर्शन की बहुत बड़ी सुंदरता है ऊपर से भेद दिखाई और यहाँ पे तो सब भेद एक ही देखने तो है। वाले हैं परंतु अंदर की भारत की सिद्धांत तो यही है कि हम सभी में एक ईश्वर अथवा एक आत्मा को ही देखते हैं। बोलो तो कहना किसी से हमारा कोई भेद नहीं है शरीर में भेद है स्वरूप में कोई भेद नहीं है पे अजर, अजर और अमृत मतलब जन्म रहित इसलिए मृत्यु रहित जरा रहित इसलिए मृत्यु अमृतर हूँ मैं स्वयं प्रकाश स्वयं सर्वगत मैं व्यापक हूँ मैं मैं जय भेद रहित कारणम कार्यम अतिव नि इम्पोर्टेंट न किसी का के सुख दुख के कारण बन सकता हूँ ना मैं कोई मेरा सुख दुख के कारण बन सकता है न कारणम कार्यम अतिव निर्मल मैं अत्यंत निर्मल हूँ मैं कार्य रूप भी नहीं हूँ मैं कारण रूप भी नहीं शास्त्र तो दिखाते का तो कारण तो अपने स्वरूप में रह करके अनेक रूप में, में दिखाई दे रहा है वो तो तो कारण नहीं है क्योंकि तो कारण होता, तो होता है तो बेकारी होता है परिणाम होता है ना सब होता नित्य होता है इसलिए जब नित्य है और वो कुछ मतलब जरा मृत्यु से रहता है जायते अस्थिणम छाव से जायते अस्थि विपरीण अपीय नश्व थे ये छह भाव विकार मुझ में नहीं है मैं स्वयं प्रकाश हूँ मैं पूर्ण व्यापक हूँ मैं भेद रहित हूँ मेरे अंदर कोसी का कारणता भी नहीं है मैं किसी का कार्य भी नहीं हूँ किसी का कारण भी नहीं हूँ इतनी असंगता हमारे अंदर कोई होता तो ना से मन होता अति व निर्मल पहले सुन तो बोलकर कह तो उसी मन से रहित फ्री फ्रॉम ऑल ब्लमिश सदा एक हमेशा एक रूप है वो एक रूप क्या है तृप्त नित्र तृप्त रूप है पूर्णता है इसलिए तृप्ति है पूर्णता होता तो तृप्त नहीं होता इसलिए मतलब आत्मा सर्वतः पूर्ण है प्रश्न उठाता जो ईश्वर व आत्मा जो है कम तो आत्म कामश खास प्रिया पूर्ण कम उसका कहाँ से होगा ये सब आत्मा में नहीं है ये मन की विकार है क्या सोचता है मैं इतना ही मात्र हूँ और ये वस्तु हमारे पास नहीं है इसलिए मन एक एक के बाद वस्तु की मैं मुक्त स्वरूप हूँ मुझे मेरे अंदर बंधन की कोई गंध मात्र भी नहीं है तत्विमुक्त है सदा एक अतिप्त मुक्त था इसलिए मैं परमात्मा स्वरूप पहले बोल कर क्या ये चीज ही शब्द घुमा घुमा के आ रहा है ये बार बार बार बार किसी को विचार जितना शब्द मन में रह जाए बस उतने उसी को लेकर के विचार करते हुए अपनी असंगता शुद्धता पूर्णता में हमेशा मना है और ये जो करता भोकता ये आत्मा में नहीं है ये मन बुद्धि का विकार मात्र है मन बुद्धि का विकार है इसलिए हमको कर्म में प्रवृत्व कराता है वस्तु तो आत्मा में यात्रित तो भोगतित्व तो कभी आया ही नहीं इसलिए क्योंकि आत्मा पूर्ण है इसलिए तृप्त है नित्य तृप्त है सदा एक तो भी त्रिप्त है। है ना, क्योंकि इसलिए ये भगवदगीता में बोलते हैं अध्याय है कि जो है वो जस आत्मरतिर तो आत्म तृप्त मानव आत्मनिव संतुष्ट तार न नहीं ना, तो ना ना, ना रहे। ज़िए। ज़िए। आत्म तृप्त आत्मा में तृप्त आत्म आत्म है आत्मा में संतुष्ट है आत्मा से भिन्न कुछ नहीं आत्मा संतुष्ट ने अपने आप सुंदर संतुष्ट रहता है मन में कभी इससे भिन्न कुछ मिल जाए भाव नहीं होता कोई वस्तु को देख करके जो हमारे अंदर मनोवृत्ति उत्पन्न होती है अनुकूल उसको भोग करने से जो तृप्त होता है, उसको जो उसको बोलते है।, फिर जो है उसी भाव में विद्यमान उससे भिन्न और कुछ नहीं चाहिए आवश्यकता ही नहीं इस प्रकार की भावना संतुष्टि बोलते है ये सब आत्मा की साहबिक स्थिति है जिस व्यक्ति के अंदर आत्मा की स्वरूप धर्म आ गया उसको कोई कार्य कर्म की आवश्यकता नहीं।, नहीं करना पड़ता कोई कार्य बस अपने स्वरूप में हमेशा ही रहता है आगे एक श्लोक और हो जाएगा सुगृत शपथ दर्शनम समी वही परतु शतच तर तो असत्व तोरीये अस् सदाद शुष्पाग्र शपथ दर्शन नमे अस्ेत मोहनम शतचय अस् सदा दिग्वय जागृत सप्त तीनों अवस्था के अंदर से शरीर रोज गुजारता है और उसके साथ थूल शरीर सूक्ष्म शरीर मिलकर के काल में थूल शरीर सूक्ष्म शरीर सब चला जाता है तो एक भाग का जगा रहता है और आत्मा की प्रकाश प्रकाशित तो होकर उठ करके बोलते मैं आनंद से स्वेता कुछ भी नहीं जाना फिर जागृत काल में तो इंद्र के माध्यम से स्थूल विषय को ग्रहण करते हैं और स्वप्न काल में सुषिप्त काल में कोई विषय ग्रहण नहीं होता केवल अपने अज्ञान का ही आनंद लेते हैं परंतु जब ज्ञान के आवरण रहते हैं इसलिए क्या होता है कि स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है वहां पे और भी स्वप्न काल में जो है जो भी हम देखते हैं और सारा कल्पित वस्तु दिखते हैं दर्शनम नमे अस्थि किंचित उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है समसा एक मतलब भ्रांति से प्रती मात्र होता है चाहे वो सुसुप्ति हो चाहे स्वप्न में देखने वाले वस्तु हो जागृत में देखने वाले वस्तु सभी भ्रांति से ही प्रतिति होती है अब बोलेंगे कि का मन में होते महाराज जी स्वप्न में जो वस्तु देखते हैं उठ करके तो फिर नहीं देखते है और जागृत वस्तु तो हम रोज रोज देखते हैं यहाँ तो हमारे भ्रांति दृष्टि का यह है कि हमको लग रहा है हम उस्तु को देख रहे हैं परंतु उस वस्तु को हम नहीं देख रहे हैं उस वस्तु में कितने सारे परिवर्तन हो गया वो हमारी सूक्ष्म दृष्टि में आता ही नहीं है मन की आशक्ति के कारण हमको लगता है कि वही वस्तु देख रहे हैं उसी से व्यवहार कर रहे हैं परंतु तो उस वस्तु में बहुत परिवर्तन हो जाता है और ये जो परिवर्तन ही इसी कारण से उसको मिथ्यात्व तो बोलते है सुषुप्त जागृत दर्शनों जो भी स्वप्न सुध में जागृत काल में इंद्रियों के माध्यम से स्थूल वस्तु को देखते हैं स्वप्न काल में मन के माध्यम से प्रातिभाषिक वस्तु को देखते हैं शुक्ति के अज्ञान के माध्यम से अज्ञान जनित आनंद का अनुभव करते हैं परंतु ना किन से प्रती तो मोहित प्रकार की प्रती है सतसर तो क्योंकि उन सारे वस्तु का ना वो अपने से सिद्ध होता है न परत सिद्ध होता है सतस चते समय असत्यतः उसकी सत्ता ही नहीं है चक्र आप परिवर्तन तो हो गया उसमें तो दुष्टिक इस, इसलिए उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है दूरीय अस्मी अहम सदा सदा द्विक अद्वय में उस तीनों में रहने वाले परंतु तो तीन से भिन्न तुरय शब्द का अर्थ होता है वो तीन से, से, से समझाने के लिए जो है यहाँ पे वो आता है तुरय शब्द प्रयोग करते हैं तुरय शब्द हमारे मानव को अपना चतुष्थ करके बोलते हैं तीन पात्र तो है। पात में, जिसको चाहते में रहना चाहते आपको कि कि भावे, आनंद में पूर्ण भाव उसी को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको वहां पर उस जागृत सप्न सुषुप्त के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं तो यदि ठीक से विचार खुदा रखेंगे की ये जागृत सप्न सुषुप्त में जो भी कुछ व्यवहार हो रहा है जो भी कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है उसके साथ हमारा संबंध नहीं था तो तो उस, उस जितना दिखाई दे रहा है ये धर्म मुझ में नहीं है इसी प्रकार इसको यदि हम निश्चित करते जाएंगे तो निशेद के अधिष्ठान के रूप में जो तत्व बजा रहेगा वही मेरा पार्थिक स्वरूप है इस प्रकार निश्चय हो जाता है शुचित शुचित शुचित में में में में हम दर्शन दर्शन करते करते हैं क्या करते हैं क्या अपने अज्ञान, और अज्ञान करके जो कुछ भी चीज नहीं जाना ये और वो जो स्वरूप आनंद आवृत स्वरूप आनंद विषय रहित आवृत स्वरूप आनंद जो है उसका मनोभ करते इसलिए नवे अस्थिक तो तो कि कार्य रूप भी नहीं हूँ मैं कारण रूप भी नहीं हूँ उन इन जितने सारे वस्तु तो दिखाई दे रहे वो अपने आप भी सिद्ध नहीं होता और भी सिद्ध नहीं होता हमको लगते है कि इंद्रियों के तरह वस्तु सिद्ध होता है परंतु कैसे सिद्ध होगा जिस रूप में देखा उस रूप में प्राप्त नहीं होता तो ये हो, नहीं रहने के कारण, हमेशा प्रकाश रूप दिख मन दृष्टा इस प्रकार से जो है कि तो आत्मा के स्वरूप की बार बार चिंतन करने का कि सुसुक्त जागृत जागृत सपन सुत में जो भी कुछ हम देख रहे हैं इनके साथ हमारा कुछ भी संबंध नहीं केवल मतलब मात्र है इस प्रकार अपनी असंगता से अपने को एकदम अलग कर पाएंगे समझ पाएंगे तो अपने अपने स्वरूप का बोध होता है मनुष्य का और ये बोध एक बार एक बार होने पर वो कभी जाता ही नहीं वो बोध हमेशा ही बना रहे हैं हमेशा बना रहेगा चाहे कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति हमको लगे कि हमें आ गया वो प्रतिकूल परिस्थिति शरीर इंद्रुद्धि में है आत्मा केवल उसका प्रकाश है आत्मा के साथ कोई भी संबंध नहीं है ना अनुकूलता की संबंध न प्रतिकूलता के सम्बन्ध यदि अनुकूलता के साथ अपने संबंध हम कर लेंगे तब प्रतिकूलता के साथ भी हमारा संबंध हो जाएगा इसलिए अनुकूल परिस्थिति में यदि अपने को हम साक्ष्य रूप में रख सकते हैं शुभ दुख के साथ अनित नहीं करते हैं सुख के साथ अनुत नहीं करते हैं तो आप प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं नहीं। स्वरूप प्राप्त हो करके संसार बंधन से मुक्त हो जाए ठीक है आज इसको एक रखते है फिर इसके बाद थोड़ा श्लोक महिला कृषक बार बार विचार करेंगे जो चीज बोल के आया उसी को ही बार बार बोल रहे समझने से फिर, भी। उसी वो फिर आगे बोलेंगे दृष्टा होता क्या है दृष्टा किसको बोलता इसका जो है हम लोग इसमें जो है मन को अभी समझा रहे हैं है ना ये मन के साथ ही लड़ाई है मनी जो है मनो एवं मनुष्य नाम कारण बंधु मोक्ष के मन जो है मनुष्य का बंधन और मोक्ष की कारण है मनी विषय में भटकता रहता है और विषय भोग करके सुखि को होता रहता है यही बंधन है और मनी विषय को मन विषय से मन को हटा लेते हैं अपने को तब मन ही जो है मुक्त के मुक्ति की आनंद लेते हैं बस इस यही जो है पूरा फंडामेंटल कंसेप्ट यही है वेदांत कल हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिए थे जो अब आप बोल रहे हैं के मुधा चित्त मताम जत जत तथा तथा तत संकल्पयन अतर्कित समागम समागम अनुभव समागमान अनुभवामि अनुभवी भोगानक समागमानी समागमान भोगान अहम समा अनुभवामि अनु मन क्यों बेकारी संसार में घूम रहे ये मन को समझाना है ये सारे भोग के साथ तो कोई संबंध नहीं है और जो है भी है तो भगवान ने प्रदे जो लिख दिया उतना को से मैं संतुष्ट बेकार संसार में क्या, क्या, क्या ये नहीं है, तो मैं कुछ नहीं होगा, तो इसमें भागा दौरी कर लो उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है कि मुदा कर मूर्ख की तरह क्यों इधर उधर भागा कर रहे कहीं एक जगह पे आकर के लिए न अती के चिंतन करो न भविष्य के लिए कोई प्लानिंग करो वर्तमान में जो भी कुछ आ रहा है उसको लेकर के आनंद में रहो क्यूँकी यही मेरा पार्थ अनु मैं और जो है मान लीजिए कुछ होगा भी तो जैसा भगवान ने कर रखा वैसा ही तो होगा उसके तो हम परिवर्तन नहीं कर सकेंगे इसलिए अतर की तो समा गोगान अनुभवी बिना किसी रोक टोक के किसान मैं किसी परेशानी से जो अपने आप जो वस्तु तो आ रहे हैं, उसी तुम जाए मत करो। मत करो। तुम तुम को लेकर मैं शांत तुम इधर उधर स्वरूप सिद्धि को प्राप्त होगा क्योंकि तुम्हें आत्मा के ऊपर कल्पित हो मतलब कल्पित वस्तु का स्वरूप अधिष्ठान होता है कल्पित वस्तु का स्वरूप अधिष्ठान होता है इसलिए यही जो है तुम्हारा स्वरूप है सरे तुम इसे को इसी भाव बढ़ करके शांति का अनुभव करो क्यों भटक रहे हो अपनी कर ये विषय को जो है मन मन के लिए समझाना पड़ता है तो बिना मतलब इधर उधर धागा करते आज से शुरू होगा तस्माद्रिय गहना शका श्रीया मार्कम आशीर्वाद दुःखं शमन व्यापार दक्षं चन इह उचित छन्द गुलय माशा ऋषि ने कहा यह वाला नहीं है आपका ए नम्रं ए तस्मात् विरम इन्द्रियार्थ गहनात् आयासकाश्रेय मार्ग अशेष दुःख दुखशमन व्यापार दक्षणस्मदींद्रिया गहनासाश्रय शेय मार्ग अशेष दुखशमन व्यापार दक्ष क्षण सात्मीय भाव उपेहि स कल्लोलोलाज भंगुरावरती चेत प्रसिदुना एक तस्मेन्द्रिया गहनाशकाश्रय शेय मगम अशेष दुख शमन व्यापार दक्ष स्वात्मीय भाव मुकेज निजा वंज क्या चित्त चेतस प्रतिपति लास्ट में है ये आस पास, पास में एक तस्माद ये जो परिदृश्यमान जगत दिखाई पड़ता है जो इंद्रियों के विषय इंद्रिय अर्थ इंद्रियों के विषय है वो, और वो क्या होता है परिदृश्य मन इंद्रियों के विषय गहन आया है तो है वो जो इंद्रिय अर्थ शब्द स्पर्श में दुखी हो जाओगे इंद्रियों के द्वारा इसको जानोगे इसलिए क्या हो जाएगा हमें चले रहने वाला भी नहीं है इसलिए दुखी हो जाओगे इसलिए एक तस्मा विरमोल विरमो इससे ऊपर उठ जाओ मन इसमें गुण, इसमें घूमो नहीं क्योंकि ये जो है कष्ट देने वाले हैं ये दुख देने वाले है। ये जो भी हैं इसलिए बोलते दिखाई पड़ता है दुख देने वाले है आयास बोल है इंद्रिय अर्थ कहना है ये इंद्रिय जो इंद्रिय का जो विषय है शब्द स्पर्श रूपंध ये जो इस भरा हुई अरण्य है ये, ये इस गहन अरण्य से अपने को हटा लो नहीं। एक में यदि श्रेय मार्ग को आश्रय कर तो संसार की सारा दुख को क्षण मात्र में नाश कर देगा बस यही साधना है श्रेय मार्ग क्या जो हम लोग उपदेश रास्त्र पढ़ रहे हैं अपने स्वरूप की बार बार चिंतन जागतिक विषय का चिंतन छोड़ करके संबंधित चिंतन को मन मन बना में में के और उसी को जो है मतलब उसी भाव बने रहे। तब क्या हो जाएगा कि बा, बा, बार बार दुख झेलना नहीं पड़ेगा संसार बंधन में आना नहीं पड़ेगा इसलिए बोलते हैं श्रेय मार्गम अशेष दुख समुख को शांत करने के लिए ये बहुत इसका व्यापार अत्यंत तो कुशल है एक क्षण में आपको सारा दुख को मिटा देगा अपने स्वरूप की अपनी असंगता अपनी व्यापता की पूर्णता की चिंतन के हर प्रकार के दुख से आपको कर देगा। तो मन ये इंद्रियों के विषय में रमन करने का जो तुम्हारा स्वभाव है जो अल्टीमेटली दुखदायक होता है उससे अपने को उठाओ और सुख स्वरूप अपने स्वरूप की बार बार चिंतन करो एक क्षण में सारा दुख मिट जाएगा क्यों उपेहि भाव निजाम संत गति ये तुम्हारी जी इधर उधर भागा दौरी कर भागा करने का जल तरंग दौड़ने का इसको जाए, निजाम कलम गतिम संत्य सम्मक रूप से त्याग कर दो और क्या करो स्वात्मी भाव उपे अपने स्वरूप भाव में वहां स्थिर हो जाए स्वात्मी भावम उपे उसको प्राप्त करो संत्यज निजाम कंडूल भाव अपने स्वरूप में हो एक बार स्थित हो जाओ और एक बार जब स्थित हो जाओगे ना माँ भूय भजो भंगुरु राम भवर संसार के प्रति प्रीति जो भंगुर है आज इसमें प्रति काल उसमें प्रीति इसको फिर दोबारा भजन मत करो उसका फिर सेवन मत करो माँ मतलब निशेतात्मक मत भूय दोबारा भज मतलब सेवन मत करो क्या सेवन मत करो भंगुराम भवरती ये जो संसार की प्रीति भोग के पति, जो जो है हमारी ये ये भगवान ने दिया हुआ सभी जीव को दिया है यदि हम केवल विषय से मन को ऊपर उठा पाते हैं तो हमेशा प्रसन्नता रहते मन में विषय चिंतन ही दुखदायक होता है क्योंकि जब तक वो वस्तु नहीं मिलता है तब भी दुख मिल गया तो दुश्चिंता कैसे रक्षा होगा उसका और चला गया तब तो रोना इस प्रकार से पूरा संसार की यही बनी हुई है म, मान से उठाओ, मन को उठाओ। मन चलो जहाँ तुम्हारे स्वरूप के साथ एक होकर के रहोगे अनंतता व्यापकता पूर्णता के आनंद में हमेशा रहोगे क्यों बिना कर्मी दुखदायी संसार संसारिक क्यों घूम रहे माँ भूय भंज भंगुर एक उसी में लय हो जाता है इसी प्रकार मन यदि एक बार आत्मचिंतन में लग जाता है तो क्या होता है की आत्मस्वरूप हो जाता है आत्मस्वरूप हो जाता है इसीलिए मन इस आनंद में स्वरूप के चिंतन करो संसार की भंगुर विषय को चिंतन करने से क्या लाभ है और एक बार यदि तो अभी प्रसन्न हो जाओ प्रसन्न हो जाओ शांत हो जाओ बार बार इधर मत दौड़ो अद्भुत के पर श्लोक जो है एक दो श्लोक को यदि आप थोड़ा विचार कर पाएंगे देख के तो कैसे सुंदर उसका उल्टा उसके इससे विरत हो जाओ इससे इसमें घूमो नहीं है ना विरत हो जाओ इसमें से और आश्रय लो किसका श्रेय मार्गम अशेष दुख व्यापार फलम जना एक क्षण में जो तुम्हारे हरे, हरे एक दुख को हरे एक दुख को नाश करने में है। इस प्रकार क्योंकि दो मार्ग है एक प्रेम की मार्ग एक की मार्ग दुखदायी होती है और श्रेय की मार्ग सुखदायी होता है कठोर सुधमायादनश साधुती अर्थात जयु प्रयोग प्रयोग मतव धर्म अर्थ काम और श्रेय मुक्ति इस मुक्ति मार्ग में चलेंगे तो जो है जीवन मनुष्य जीवन सफल होगा श्रेय आदर अर्थात जीवन की सफलता से च्यूत हो जाते हैं जो प्रयोग को भरण करते हैं जो प्रेम को भरण करते हैं मान लीजिए आजकल समस्या क्या होता है और ये धर्म अर्थ काम तीन जो है प्रेय मार्ग की वस्तु है और मुक्ति जो मार्ग की वस्तु है भगवदगीता भगवान श्रीकृष्ण के लिए जो हम दिखाते हैं उसको कहा उसमें भी स्थिर होना आजकल मुश्किल होता है क्यों धर्म क्या, क्या चाहिए था कि कामनाओं की मात्रा अर्थ के ऊपर अर्थ के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए और अर्थ धर्म के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए चीज को समझना अच्छी तरह से होता है क्या होता है हम सभी व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहते हैं परंतु सुख प्राप्त जब तक हम धर्म मार्ग में अथवा शास्त्र का अवलंबन नहीं करेंगे पुण्य के बिना सुख होना नहीं है पुण्य के फल से भी सुख होता है और शास्त्र भी कर्म करने से पुण्य होता है तो यदि हमारे अकाउंट में पुण्य नहीं होगा मतलब तो हम धर्म नहीं करेंगे तब क्या हो जाएगा वो भोग को पुष्प हमारे लिए दुखदायी होगा इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई भोग कामना जो होता है वो अर्थ के द्वारा चिंतन नहीं करेंगे तो ये जो है धर्म अर्थ काम तो यहाँ पे उल्टा करके काम अर्थ के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए मतलब हमारी भाषणा उतना ही होना चाहिए जितना हमारी कैपेसिटी जितना हम भोग कर सकते हैं कितने सारे वस्तु कमरे में रख लो भोग जो है उसका आवश्यकता पाएंगे मतलब भोग को वस्तु अर्थ के हमारे आवश्यकता के अनुसार सामर्थ के अनुसार चिंतन करना चाहिए और वो जो सामर्थ्य भी धर्म के माध्यम से उपार्जन करना चाहिए जन करने से तभी सुख होगा नहीं तो कितना भी एकत्रित करो तो दुख में जाएगा। तो ये बस ये दुख देने पर से अपने को हटा पर से अपने को हटा लो। और आप जो श्रेय मार्ग के अवलंबन करके जो है भगवत चिंतन मन को लगाओ प्रएगा उसी से खुश रहो तो ये हम समझ नहीं पाते है और वर्तमान में क्या होता है जितना जितना मीडिया और बैंक है है वो क्या करता है? हमको लोन देगा वो करेगा हमारी हमारी मन को कैप्टिवेट करते हैं और बैंक वाला क्या करता है से हमको हटा देता है फाइनेंस कंपनिया कर इतना हो रखा है आप ये ले लो आप वो ले लो ये आसानी आसान स्थिति से बढ़ जाएगा और जिंदगी भर वो कर्जा चुकाते है, चुकाते दुखी हो जाता है वर्तमान प्रैक्टिकल सिचुएशन का तो देखेंगे अधिकतर स्पेशली न्यू जनरेशन वो जो है उनका रहता है वो फिर लोन लेकर के ये करते है फिर नौकरी कभी रहता है, कभी नहीं रहता है फिर दुख हो करके जिंदगी भर दुख दुख जलता रहता है ये जो बड़ा सुंदर करके सिर्फ भगवान श्री कृष्ण भगवान गीता में समझाते हैं ये जो राजस्व स्थिति है कोई बात नहीं धर्म धर्मअर्थ काम को मतलब के लिए जो धैर्य साहस चाहिए हिम्मत चाहिए, चाहिए उसको रूप में बोलते हैं तो कोई बात नहीं परंतु वर्तमान तो परिस्थिति क्या होता है हमारी इस राजस्विक स्थिति को भी हमको स्थिर होने नहीं देता वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी और फिनेंस कंपनी ये दोनों में मिला रहता है मिलावट है ये दोनों मिलकर काम करते हैं एडवर्टाइजमेंट कंपनी एडवर्टाइज करते हैं फिनेंस कंपनी उसको मदद कर देते और लोगों की समझा मतलब की की है को तो भगवत गीता में ठीक है तुम धर्मार्थ तो काम चाहते हो कोई असुविधा नहीं है परंतु अपने सामर्थ्य के अनुसार काम न करो और उसको जो है धर्म में मार्ग में रह करके अर्थ को प्रार्जन करो तब क्या होगा तुम्हारा पुण्य होगा वो भोग को तुम्हारे लिए सुखदायक होगा नहीं तो वो भोग को तुम्हारे लिए दुखदायक हो जाएगा रोते इस चीज को इसलिए मन से मार्ग में मन को घुमाओ ऐसे दुख समय जो व्यापार जो है न, न, न, नाश करने वाला भगवत चिंतन है उसमें मन को घुमाओ आत्म स्वरूप भाव निश्चित हो जाए स्वात्मी भाव उपयोगी प्राप्त करो निजाम जो लाम गति, गति त्याग कर दो त्याग करने के बाद भंज भंगुर भे जो चीज इम्पोर्टेंट है भंगुराम भवरती माँ भूय भज ये संसार के प्रति जो प्रीति था उसको दोबारा फिर उस तरफ मूल के मत देखो उस तरफ मत देखो जो होगा हम हाँ कुछ भी नहीं कर पाएंगे तथा थी पाएं। उसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं स्वयं भवती जब यथा भवती तथा तथा ही बदान न था उसमें हम कुछ परिवर्तन क्या करोगे मैं मैं होता तो ये करता मैं होगा तो वो करता अरे तू होता तब तो करता है तू भगवान तुम्हारे वहां पे वो लिखा ही नहीं है तुम कहां से ला वो। जिसको भाग्य में वो चीज लिखा नहीं है तुम चाहो तो कि मैं होता ये मैं ही देता वो हो ही नहीं सकता भगवान लिखा ही नहीं उस चीज को तो कैसे करेगा वहां पे इसलिए जो एक मजे के लिए बोल रहे थे एक पिक्चर देखने गए एक व्यक्ति तो दो चार बार आ रहा है जा रहा है देखता है, रोज देखता है एक दिन काउंटर में टिकट बेचने वाला व्यक्ति पूछता है अरे भाई तू रोज रोजे की चित्र देखने में क्या मतलब क्या अभिप्राय है को कभी ले तो, तो लेट करेगा तब मैं उसको देखूंगा बचाकर वो तो गाड़ी लेट होने वाला नहीं है भगवान ने बनाया ही उसको इस प्रकार से है उसको हम कुछ कर नहीं सकते वहां पर कुछ नहीं देख सकते है जैसा है इसलिए इसलिए मन माँ भूय उसको भजन मत करो अभी प्रसन्न हो जाओ शु मत मत शुमत ठीक है आज इसी को यही पे रखते है ओम क्योंकि अरे हरिम हर हरिओम हरिम